गुरु पद भक्त श्री वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोद गोपीजन सयुत बिंदवन मनोहर पावने लंग लंग की वंशाकूशिंदुव्यवच पतितान पवने वैष्णवभ्यो नमो नम मोक पंगु लयत गिरी यहां वंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वै केशवश्व देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती जो मुदीर संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगदबरण्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद गाधर शिवासादी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे संसार सिंधु सिंधुत्नी हृदय यदि साकीर्तनामृतरसे रमते मनोचे हरणी यदि चित्तबीति चैतन्य चंद चरणेराग चैतन्य चंद चरणे कुतागम शिशक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुरजी बहुपादी ने बताएं अपराकृत विषय में प्राकृत दर्शन संभव नहीं अपराकृत दर्शन में प्राकृत विचार बुद्धि लेकर आगे बढ़ना ये उचित नहीं अपराकृत वस्तु ट्रांसेंडेंटल और प्राकृत वस्तु ये सारे जो हमारा इंद्रियां हैं इसके द्वारा उपलब्ध नहीं होते अनुभव नहीं होते अनुभव में उतारते नहीं सामने गिरिराज जी हैं बहुत सारे आदमी परिक्रमा भी करते हैं सामने वैष्णव बैठा हुआ है राधा कुंड शैम कुंड सब कुछ है अपना इच्छा का मुताबिक वृंदावन में आए और सब दर्शन हो जाए दैट इज नॉट पॉसिबल संभव नहीं सिल भक्ति पुरमोत्ी गो स्वी गुरु महाराज शिलोभ भक्ति द्वैतो माधव गोस्वाई महाराज के बाद जब शिल भक्ति वल्लभ चित्व तो गोस्वाई महाराज के स्वाद परिक्रमा करते थे जब भक्ति जब शिलोभक्ति तो माधो कुखर थे तब तो कह नहीं क्या तब तो बड़े भाई के माफी आगे करके परिक्रमा करते थे तब की समय में ऐसा परिक्रमा नहीं हुआ करता था ये गाड़ी लाओ एसी गाड़ी लाओ और परिक्रमा करो छोड़ दो पैदल चलना पड़ता था टेंट भी हुआ करता था बहुत सारे मुसीबतें हुआ करते थे स्टिल फिर भी इसमें एक थ्रिल था मजे था इतना मजा कोई भाषा भाषा में वर्णन करे तो ये संभव नहीं क्योंकि आत्मा का जो अनुभव है वो भाषा में उतारता नहीं ये गोस्वामी लोग जी गोस्वामी ओने शास्त्रों का विचार उपस्थित किए श्रीनौरोत्तम ठाकुर जी ने भी कीर्तन लिखे हैं ये लोगों का विचार अलग है ये लोगों का जो विचार है ये अलग है ये लोगों का कीर्तन का साथ अपना दिल की भावना है भक्ति है सब जड़ित बिजड़ित है कितना आंसू बहाने का बात तब नरोत्तम ठाकुर लिखे थे पाषाणे कुटिबो माथा अन पोषीबो गौरांग गुणेर निधि कोथा था गेले पावो किए हो सा की सुने हो ये गीर्तन नहीं सुने हो होने तो हाँ। वैष्णव के विरोह में ठाकुर जी का विरोह में नरोत्तम ठाकुर पत्थर में अपना सर को फोड़ फोड़ के मरना चाहते हैं और आँख को प्रज्जवलित करके आँख का अंदर छलंग लगाना चाहते क्योंकि इतना जलन हो रहा है कि ठाकुर जी नहीं है हमारा सामने वैष्णव लोग हमारा सामने नहीं है विदा हो गया कहाँ चले गए हमको अकेला छोड़कर ये जो महसूस है ये जो भावना है ये जो अनुभव है दैट इज कॉल एक्चुअल भजन इसको ही वास्तव भोजन भजन बोला जाता है सब आदमी भोजन में लगे हुए है भजन और भोजन इसमें शब्दों में खाली ओकार लोप कर दो तो भोजन हो जाएगा भोजन से भजन बन जाता है और भजन का ऊपर थोड़ा भाकर ऊपर ऊकार लगा दो भोजन हो जाता है सचमुच भोजन में लगे हैं सब भजन में नहीं हमारा एक बाबा जी महाराज था श्री मठ में नाम भूल गया क्या नाम था ठाकुर दस क्या माधव गोश्वी महाराज का साथ रहते थे उन्होंने एक डेढ़ घंटा काल भोजन और भजन इसका ऊपर प्रवचन किए थे बड़ा हाँसी की बात है भोजन और भजन ये दोनों शब्दों को केंद्र कर एक देर घंटा दो घंटा टॉपिक एक देर दो घंटा प्रवचन किए इसका थोड़ा जिस्ट बोले तो आपको समझ में आएगा महाराज का विचार बड़ा ऊंचा था भजन तो ठाकुर जी को संतुष्ट करने के लिए गुरु वैष्णव भगवान इनके संतुष्टि के लिए और भोजन भोजन होता है हमारे संतुष्टि का विषय वो भी कोई आदमी बोले विचार आता है बहुत सारे बोलने बैठे तो दो चार घंटा कैसे कैसे चला जाता है पता नहीं चलता जो लोग जोग जोग करते हैं जोग मतलब अष्टांगो जोग आदि इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि आहार शुद्धियात्मोशु जब आपका आहारी शुद्धि नहीं है तो आपका मन का शुद्धि का कोई प्रश्न नहीं आता आहार शुद्धि हो तो मन शुद्धि हो आहार अगर शुद्धि नहीं है तो मन शुद्धि होता नहीं अब महाराज आप प्रश्न आता है आहार तो शुद्ध रूप से बनाया जाता है रोसिगर में बड़ा हमारा किसी ने ब्रह्मचारी बनाता है शायद और किसी का शुद्धता अगर नहीं है तो तुरंत हरी कथा बोलने का टाइम है, नाम करने का टाइम है, पता चल जाता आप खाना में कोई स्पर्श कर दिया होगा क्या कोई देखा होगा वो उसमें भोग नहीं लगा होगा क्या तो कोई अशुद्धि है उसका कपड़ा का मन का ये कई हम प्रोवशन नहीं दे रहा है एक्सपेरिमेंटल ई एक कैन प्रूफ हम प्रमाण दे देंगे भक्तोंगो को माधुकुरी भिक्का शुद्ध जगह से मिले उसमें भजन कैसे बनता है भजन और एक ध्वनि व्यक्ति से मांग के लो महाराज हमको भंडारा है दो दो पचास हजार रुपया दो ऐसा तो हमने जिंदगी में किया है नहीं आ शायद ठाकुर जी का गिरिजाज किनारे में कभी किसी को जिंदगी रहते हुए हम बोलेंगे नहीं कि तुम पैसा दो हम मंदिर बनाएंगे कुछ नहीं बोलेंगे हम ऐसे ही जिंदगी बदले चाहे किसका समय हो सुजग हो तो हरी कथा का सुने काल अगर आते तो जमुना कुंजों में विदेशियों का सामने कितना भक्ति उन लोगों का सारे वर्ल्ड में प्रचार हुआ था काल काल का हरी कथा ऐसे भी होते हैं लेकिन वो डायरेक्टली जमुना कुंज जमुना का किनारे वृंदावन में और इमली तालाव में भी कथा चलते रहे अब यहाँ आए कथा का व्यवस्था तो नहीं था फिर भी आलोक आए हो इतना कष्ट करके दर्शन देने आए हो तो हमको भी थोड़ा कुछ करना चाहिए <laughs> इतना प्रेम है कि इतना दूर से दर्शन देने आए हो तो हमको भी कुछ करना चाहिए इसलिए तो देखा जाए तो ये जो शुद्धि और शुद्धि का बात जो है ये कोई बनावटी बात नहीं है जो निष्किंचन वैष्णव लोग भजन करते हैं वो लोगों को पता चलता भजन का ऊपर असर पड़ता है बहुत सारे कहानियां हैं हम नहीं बताना चाहेंगे प्राकृत अप्राकृतिक दर्शन के बारे में थो कुछ बोलने का इच्छा है तो थोड़ा भूमिका तो बनाना चाहिए बोल देने से होगा नहीं तो ये जो आहार बनते हैं रसोई घर में हम सिर्फ ई आहार का बारे में बताए नहीं आपका जितना सारे इंद्रियां हैं, आंखों हैं, कान हैं, चक्षु है चक्षु तो आंखी ही है आंखें कान नाक तचा, जितना सारे इंद्रियां हैं, इन सब एक एक इंद्रियों का एक एक आहार होते हैं जैसे आंखों का आहार है देखना अच्छा अच्छा रूप जब भी किसी को पूछो महाराज आप जीओगे कितना दिन सब मरे महाराज हमको पता है कि मरना है सब बोलेगा आपको पता है मरना है बोले हा पता है मरना है और जी सूरत सौंदर्यो का पीछे आप दौड़ रहे हो वो क्या रहेगा हो? जन्म होने का बाद जो रनक जो आनंद का साथ आप जी रहे हो ये क्या रहेगा आपका जिंदगी में ये तो रहेगा नहीं चाहे मानव शरीर धारण करे जितना भी सूरत हो जितना भी सुंदरी हो जो प्रतिष्ठित वैष्णव है परमहंस वैष्णव है वो वो सौंदर्यों को देखते नहीं वो सामने देखते नहीं क्योंकि लड़की बैठी है कि लड़का बैठा है कि वो जानते ये तो उपाधिक देह है ये तो उपाधिक देह है रक्त तो मांसु का है दो दिन के लिए दूसरा जन्म मिल जाए तो ये भी हो सकता है जो लड़का हुआ है वो लड़की बन जाए वो लड़का है तो लड़की बन जाए इसका कोई ठिकाना तो है नहीं इसके लिए जो प्रतिष्ठित वैष्णव है ये दुनिया का कोई सुंदर जो आकार आकृति दर्शन करने के लिए ही इज नॉट ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू सी सेप एंड डिजाइन ऑफ योर बॉडी एनीथिंग इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड इस जगत के किसी वस्तु और व्यक्ति का कोई सूरत सौंदर्यो देखने के लिए वो व्यस्त नहीं रहते उसका देखने का बहुत कुछ है अंतर्दृष्टि में सारे वृंदावन उनका सामने खुला हुआ है सारे ठाकुर जी का झांकी है सारे भगवान का लीलाए हैं यह सब देखने का बात क्या यह सब देखने का इच्छा होता है दूषित दुर्गंध ये सब चीज देखने का कोई टेस्ट मिलता है क्या गुरुवार को बोलते थे जो देखो मधुमक्खी मधुपान करते हैं जो मधुमक्खी मधुपान करते हैं उसको अगर टट्टी में बैठने के लिए व्यवस्था कर दियो, टट्टी में बैठेगा लेकिन टट्टी में घूमने वाला बैठने वाला जो मक्खी है वो तो उसे ही जाएगा मधुमक्खी मधु का पीछे ही दौड़ेगा और जो साधारण मक्खी है वो तो उसका पीछे जितना पूती दुर्गंध दूषित जाएगा है वहां जाके भीड़ लगाएगा ऐसे ही आदमी तो बहुत है असंतो का बेस बना के भी बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं किसका दिल का भाव कैसा है जो तो ठाकुर जी जाने लड़ाई का तो व्यवस्था है ही है हर वक्त लड़ाई चलता ही है कोली का नाम ही है कलोह लड़ाई लगा दो इसका साथ उसका कोई कारण नहीं है कोई वजह नहीं है लग गया लड़ाई अगर कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में तो लड़ाई का कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसके जिंदगी में कामना वासना का पूर्ति हो गया समाप्ति हो गया उसका लिए कोई लड़ाई झगड़ा का कोई प्रसंग नहीं आ सकता नॉट एट ऑल पॉसिबल संभव नहीं अगर कुछ विषय में वो कड़ावा बोले तो आपका हित के लिए मंगल के लिए और उसका पीछे कोई कारण नहीं और एक वह भी हो सकता कि, कि किसी ने उल्टा सिद्धांत तो बोला गुरु वैष्णव को अपमान किया तो वो क्रोध दिखा सकता उसमें एकदम आंख का मापिक प्रवचन दे सकता है गुरु विष्णु का अपमान हुआ या तो सिद्धांतों का अपमान हुआ उसका लिए दिखा सकता अपना कोई विश्वास विषय विश्वय नहीं है काल भी ये बहुत सारे सुंदर चर्चा हो रहा था जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को सामने रखकर अपना सारे तमाम विचार को ग्रहण करते हैं अपना जिंदगी को गुजारते हैं कृष्ण को बीच में रखकर गुरु वैष्णव के बीच में रखकर महाराज देखना विचार करके उसका उठना बैठना चलना बोलना चलना बहुत सारे अलग है और माया में फंसे हुए जीवों का विचार संपूर्ण अलग है परम पूज श्रीधर गुसि महाराज का प्रवचन काल थोड़ा बात उठाया था हमने जब किसी व्यक्ति ने यूनिवर्सल इंटरेस्ट तमाम अनंत ब्रह्मांड में एक इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट तमाम अनंत ब्रह्मांड में यूनिवर्सल इंटरेस्ट जितना सारे प्रतिष्ठित संत महात्मा है सब उसका पीछे है कोई जानता नहीं उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है अगर किसी ने भजन करने आया तो उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट लोकल इंटरेस्ट बन गया तो जरूर पता करके देखना वो वो भजन मार्ग से हट गया है बाहर में संतों का बेस है लेकिन वो साधु नहीं है या तो छोड़ के चला गया बेस या तो पावर है उसका बेस लेके भी डांट के रहता है बेस लेके जोर जबरस्ती लेकिन वो जो मार्ग है उससे बहुत दूर है क्योंकि उसका लोकल इंटरेस्ट है संभव नहीं भोजन करने का मतलब आंखों के द्वारा भोजन करो कानों के द्वारा भोजन करो तमाम दुनिया को देखो सब भोजन कर रहे हैं कर रहे ना यहाँ तक कि गोवर्धन परिका कर रख परिक्रमा कर रहे हैं उसमें भी व्यासन लगा के बैठा है वो भी फिल्में का गान चल रहा है हम बोले महाराज कैसा परिक्रमा चल रहा है वही ठाकुर जी जाने वो भी बातों में बातों बातों में चल रहा साला साली सब बातों चल रहा है आपस में हिलमिल और परिक्रमा भी चल रहा है ऐसे कैसे परिक्रमा हो तो हम तो जिंदगी में जाने नहीं हमारा परिक्रमा तो शुरू करो अंतिम तक मैस कोई कोई बात ही नहीं कर सब अंतर में चिंता करो गुरुजी कैसे परिक्रमा करते थे परमपया माधव गुरु महाराज कैसे परिक्रमा करते थे उदाहरण देने से आपको वृंदावन में आना स्वार्थक हो जाएगा परम माधव गु महाराज जाने का बाद शिल भक्ति वल्लभ चित्तुर्गो सिंह महाराज जैसा ऊंचा कटिका वैष्णव ओ गुरु ही मानते थे भला महाराज सब महाराज हम कुछ नहीं महाराज ऐसा विचार ऐसा प्रेम दिखाओ आज का जमाने में किसी का है तो दिखाओ किसी का है नहीं महाराज जी बोलते थे शैला भक्तिपूर्ण पूरी गोस्वामी गुरु महाराज अभिन्न गुरुपात पद्मो वो तो एक एक जगह पे जाएंगे माधव जीते जी भी प्रकट रहते भी एक एक जगह जाते थे महाराज आपको पाठ करना पड़ेगा जगह का महिमा बताओ महाराज बताते थे और जब राधा कुंड कुंड से एक दफे एक दफे एक समय का बहुत सारे कहानियां एक सा, एक कहानी बता दे महाराज जी राधा कुंड शैम कुंड पार करके जा रहे थे इसी समय किसी भक्तों ने नाम नहीं जाइए नाम दरकार नहीं खाली शिक्षा लेना जरूरी है किसी भक्तों ने अपना अंदर में ये विचार लाया और चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगे सिला भक्ति प्रमोद को श्री महाराज के लिए हमारा सब देर हो जाता परिक्रमा में वो चलते तो हमारा हम चलते तो हमारा सब देर हो जाता खाना पीना भोजन पानी सब लेट हो जाता ये बात सिला भक्ति वालो तत्तों को महाराज के कानों में आया बस महाराज जी जैसे नृसिंग मूर्ति धारण किए किसने बताए ये बात किसने बताए वो आदमी है कि क्या है तुम्हारा भोजन का देरी हो रहा है तुम्हारा आयस आए, आराम का देरी हो रहा है तो तुम चलो तुम आगे जाओ चले जाओ आगे हम तो सिला भक्ति वाला तीर्थ को सिमा बोलते हैं हम तो ये महाजन का पीछे चलेंगे क्योंकि हमारा तो दर्शन करने का आंखें नहीं है महाराज जी बोलते दैन्य करके हम क्या गोवर्धन देखेंगे गोवर्धन देखने जाए कि छोटा छोटा मोटा एक तो पहाड़ है पत्थर का एक टीला है क्या देखने जाएंगे शैम कुंड राधा कुंड देखने जाएंगे तो पानी है कीच है ये सब देखेंगे और ये महाजन का पीछे जाएंगे तो ये तो इनका तो लीला स्फूर्ति हो रहे हैं आगे चल रहे ललिता विशा क्या कर रही है तो राधा रानी क्या कर रही है शैम सुंदर उसको देखने को मिलता है तो उसका पीछे जाए तो हमको तो पूरा फायदा मिलेगा आप जाओ आपका भोजन का देरी है हो रहा है आपका आय सराम का देरी हो, अब चलो आगे। क्यों ये घटना को हमने उठाए इसलिए उठाए जो जो गुरु वैष्णव का सामने आए भगवान का सामने आए गिरिराज का सामने आए वृंदावन में आए राधा कुंड श्याम कुंड के सामने आए तो उसका साहस का बलियारी है हम तो सलामत देते हैं भाई तुम्हारा इतना साहस है तुमने बिना सहायता गुरु वैष्णव का तुमने दर्शन करने के लिए आ गए हो बहुत सारे बोले महाराज हमने चार परिक्रमा लगाया बहुत अच्छा किया तुमने हम तो एक भी कर नहीं पाते हमारा तो वजन कुटीर रिधाई था एकदम कितना साल गुजारे सारा दिन में एक परिक्रमा करते थे वो तो चार परिक्रमा कर देते हैं हम तो एक करते थे बाकी सारे सेवा है यही रहते थे बगल में कुटिया किसी को पता नहीं था बहुत कम आदमी जानते थे बस रोज परिक्रमा और माला और अनुभव होता था जो अनुभव वृंदावन में होता है महाराज वो क्या दूसरी जगह होना संभव है अलग सा वातावरण है ये सब जो हमने बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि प्राकृत और अप्राकृत विषय में अनुभव आ जाए कैसे दर्शन करना है दर्शन करना है धाम नाम नाम को समझना है नाम को लेना है कुछ भी करना है तो सिलभक्ति वल्लभ चित्र को श्री महाराज को देखो सीखो कैसे करना है बस अब तो हम तो गुरु वैष्णव को बिजनेस में लगा दिया ये गुरुजी है अभी खुलेगा नहीं गेट गुरु वैष्णव को हम व्यवहार में लगा दे गुरु वैष्णव है तो डोनेशन आएगा हम ये सब बात बोल के बोलने के लिए मजबूर हो जाते ठाकुर जी मंदिर में है ठाकुर जी को हम सेवा करते हैं कि ठाकुर जी हमारा सेवा कर रहे ये बताओ ठाकुर जी को हम सेवा कर रहे हैं वो बोल सके गिरिराज को छोड़ के बोलो कि हम ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं कि ठाकुर जी हमारा सेवा कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी है इसलिए हमारा सामने सेब आता है केले आता है अंगूर आता है बर्फी आता है तो माला माल हो जाते हैं बहुत सारे बिल्डिंग बनते हैं सब कुछ किस लिए ठाकुर जी है वैष्णव है अब गुरु वैष्णव को सामने रखा किस लिये? भजन करने के लिए नहीं भजन करने के लिए अगर गुरु विष्णु है ठाकुर जी है तो को तो है अच्छा है लेकिन आदत में यह नहीं हो वो हो पाता गुरु वैष्णव हमारा सेवा करते हैं ये बड़ा मजबूरी की बात है आश्चर्य की बात है शिल भक्ति दैत माधो महाराज जब पूर्वाश्रम में थे कलकत्ता से इनके एक दोस्त के साथ एक नहीं तो शायद दो तीन दोस्त के साथ उनका जीवन कहानी में है हमने सुने भी है गुरुवर्गो से मायापुर धन में आए थे पहली बार के लिए छोटा सा उम्र था दिखने में एकदम इतना हैंडसम है कि कोई भी देखे वो खड़ा होते रह जाएगा क्या देख रहा है ऐसा भी सुंदर जो होता है अजान लुम्बी तो बाहू हर कंचन वरण है और एकदम आंखे जैसा कमल पता की मापिक कितना सुंदर आंखे चलन वलन ओ महाराज मायापुत दर्शन के लिए आए बहुत दिन पहले का बात कह रहा हूं मैं और तब गौड़िया मठ प्रकाशित हुए कलकत्ता में मायापुर में थोड़ी सी अब जोगपीठ का भी उद्बोधन हुआ था शायद सिला भक्ति मेठ ठाकुर जी का कृपा के द्वारा पहले ही हो गया था वो सुने हैं गौड़िया मठ धूम मचा के प्रचार कर रहे हैं चलो गौरिया मठ क्या है देख के आए थोड़ा अब है तो नित्य पार्षद लीला कर रहे हैं धाम में आए नवदीप धाम में और गंगा जी में स्नान किए इधर उधर देखते रह गए कि कितना शोभा ओर पेड़ पौधा चारों ओर नदी घेर के रखी यहाँ सरस्वती यहाँ गंगा जी है गंगा जी में जमुना जी भी है गंगा का पश्चिम किनारे जमुना जी भरी पूरा गंगा, किनारे गंगा पश्चिम किनारे जमुना चैतन्य तो मठ प्रतिष्ठित हुए विग्रह भी हो गया था चैतन्य तो मठ में आए इधर उधर देखते रहे बड़ा अच्छा लगा नित्य है प्रभुपात का और विग्रोह के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार किए मंदिर खुले तो देखे दर्शन किए किए और दर्शन करने के बाद वह फिर घूम के मंदिर परिक्रमा करके फिर आ रहा इतने में सिला प्रभुपात अपना लाइब्रेरी से सिद्धांत सरस्वती को समिठागो लाइब्रेरी से उतर रहा है, उतर कर आए तो देखे नौजवान बड़ा सुंदर अच्छा घराने का बहुत सुंदर लड़का और देखने से पता चलता है ये हमारा नित्य पार्षद है तो देखे तो खड़ा हो गए और वो लोग भी देखे इतना तो सौंदर्य जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को सही जैसा इसका सौंदर्य जो कैसा है महाराज ये हम लिख के बता नहीं सकते प्रवचन के जरा बोल नहीं सकते सिला गो महाराज के सामने प्रश्न किए थे हम लोग अच्छा महाराज आप तो बचपन में आए थे पहुपात का सौंदर्य कैसा है तब की जमाने में कैमरा फैमेरा का बहुत ये कहा है अब तो फोटो खींचो हम जैसा पति आदमी का भी 2000 फोटो खींच जाता है क्या करे लेकिन तब की जमाने में पहुपात जैसा आदमी कैमरा नहीं था कुछ नहीं था अब तो खटाखट हो रहा है क्या करे उस समय में पहुपात को कैसा देखने में ये हमको हमको हम प्रश्न किए श्री संत गो महाराज को बड़ा अच्छा लगा प्रभुपात कैसा फोटो तो देखा है लेकिन सामने तो देखे नहीं सन्त गो महाराज बोलते बेटा एक उदाहरण दे दे उसके द्वारा तुम समझ जाओगे प्रभुपात कैसा देखने में एक उदाहरण में समझ जाएगा बोले हाँ हम ऐसा उदाहरण दे देंगे तुमको पता चल जाएगा प्रभुपात देखने में कैसा था अब बताओ कैसा था देखने में बोले सोचो कि पूरा पृथ्वी से एकदम जितना सुंदरी सबको इकट्ठा किए समझा मेरा बात चुन चुन के इकट्ठा किए और उनको एक हल घर में बैठा दिया जाए संत महाराज जी बोल रहे और उसका बीच में प्रभुपात को आसन लगा के बैठा दो अब कोई नया आदमी आए तो घर में उसको पता नहीं कौन है नहीं है बोले पहले कोई भी नया आदमी आएगा उसका नजर जाएगा पहुपात का ऊपर आप सोचो कैसा देखने में समझा मेरा बात पृथ्वी में जितना चुने हुए सौंदर्य है सबको घर में बैठा दिया गया संत महारा बोलते थे आने का बाद तुम्हारा नजर पोहपात का ऊपर जाएगा ही जाएगा इतना खिचावट था इतना अट्रैक्शन था इतना ज्योति था जैसे कि लाइट लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है पहले तुम्हारा नजर उधर जाएगा अच्छा अब समझ लो कैसा दिखने ये उदाहरण का उपर था उदाहरण चलता ही नहीं जब भी कीतन में अष्टकम में है सुजनारुगम युग धर्म धुर अंधर पात्र भरम ये सब तो है ही है रोज तो पाठ पढ़ते हो लेकिन अनुभव में उतारे तो तुभि तो उसको बोला जाता हरी कथा सुने हैं हरी कथा प्रवचन किसी महात्मा ने किए हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है वो क्या प्रवचन करे और उसका प्रवचन में क्या होने वाला तुम्हारा क्या होने वाला कोई फर्क पड़े कि और भी खराब हो जाए तो जब आ रहे थे तो प्रपात को देखने का बात ही खड़ा हो गया और दंडवत भी किए क्यू इतना बड़ा महिमा पुरूश, पुरूश, और में पुरुष महापुरुष चरण में दंडवत किए दंडवत करके उठे खड़ा हो गए ऐसा करके कहा से आ रहे हो आप महाराज कलकत्ता से आ रहे हैं किस लिए आ रहे हो किस लिए आए हो नवदीप धाम दर्शन करने के लिए और चैतन्य माहठ दर्शन करने के लिए चैतन्य माह का विग्रह है राधा बिहारी गौर हरि राधा गोविंद भी बोलते हैं दर्शन के लिए आए अच्छा दर्शन हुआ क्या क्वेश्चन देखो दर्शन करने के लिए आए बोले और विग्रोह दर्शन करके जा रहे है अब बोला दर्शन करने के लिए आए दर्शन हुआ अब क्या बताए दर्शन हुआ कि नहीं हुआ बोले महाराज दर्शन करने के लिए आए दर्शन हुआ दर्शन ऐसे नहीं होता दर्शन ऐसे नहीं होता ना कानों से दर्शन होता कानों से, कानों से? क्या बात है आंखों से दर्शन होता है कानू से सुना जाता है अपराध विषय में दर्शन करने जाओ वैष्णव के जैसे इधर बैठा हुआ है कौन सी महाराज कौन महात्मा बैठा है कि क्या है किसी बाहर में बाहर का आदमी आए जिसका वैष्णवो का ज्ञान नहीं है कि महात्मा कौन चीज है पता नहीं है वो क्या करेगा जिसका कोई नया पहली बार के लिए किसी जगह से आए हैं वो जानते ही नहीं भगवान क्या होता है वैष्णव के संत महात्मा कोई देखे ही नहीं जिंदगी में उसको लगे इधर उधर बोले क्या भाई क्या देखने में कैसा है भाई एक के पुतली बैठा हुआ है बोलेगा ना अब हम क्यों ये ये जो है विग्रोह इसको आरती उतारने के लिए हम व्यस्त तो हो जाते हैं क्यों हमारा बहुत बहुत बड़ा गुरु भाई है जिनको गुरु भाई बोलने में हमारा शर्म होता है जिसको सिद्धि प्राप्ति हुआ है इधर ये मंदिर में जिन्होंने आठ महीना गिरिराज जी को अपना छाती पे धारण करके पूरा जगत में पूछा करते थे गिरिराज जी को छाती में लगाकर आठ महीना लेकिन जब भी महाराज चौमासा शुरू हो जाएगा उसको करोड़ रुपया दो हो जाएगा नहीं चौमासा पूरा इधर पालन करे गोवर्धन में पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है ऐसा सोई देते थे ऐसे लेकिन उसका प्रवचन का इतना वैल्यू था कि आप भी बम्बे में जाओ जहां भी जाओ पर्वत बाबा का मठ है अभी भी जाओ गांव में पर्वत बाबा का मठ से आए ले जाओ दो दो दो दो कटा गम रखे हैं गे ले जाओ पर्वत बाबा का मठ से आए ले कब चले गए अभी पर्वत बाबा का नाम पे जो पुराना आदमी है नया आदमी तो जानते नहीं आप सोचो कि कैसा महात्मा था इसका पहाने में तो उसका बारे में बाद में बताएंगे सिला आप जा आप जा आए हो ये आपका ही खानदान का है पर्वत बाबा सिला भक्ति शिला भक्तिवल महाराज का गुरु भाई है ब्रजवासी लोग ये सब दान में दिए हैं ये जमीन सब पर्वत बाबा का नाम पे यहां मधुबन में जो भी है इसका बारे में बाद में बताएंगे थोड़ी सी समय में समाप्त करेंगे यही इच्छा है जब प्रभुपात को प्रभुपात पूछे हैं कि दर्शन हुआ है तो वो चौंक गया भाई कि दर्शन करने के लिए आए तो दर्शन हुआ जरूर ऐसे दर्शन नहीं होता आंखों के द्वारा दर्शन दर दर दर नहीं होता कानों के द्वारा किसी को पता नहीं कौन धाम क्या होता है किसी वो गा के क्या देखे पत्थरी तो देखेगा गिरिराज का अब पर्वत बाबा का सामने रख दो ये क्या है ऐसे बैठे क्या कर रहे यही तो बोलेगा अब हम आरती उतारने के लिए व्यस्त हो जाते क्यों हमको जानकारी है हमारा कानों पे इसका महिमा आया है तब ना उसको आरती उतारने के लिए तब ना उसका माला हमने धारण किए है तो उसका दर्शन कैसे हुआ कान के धारा हुआ उसका महिमा सारे हम तो सारे तो हम बता नहीं सके वैष्णव का अनंत तो महिमा लेकिन बोलते चले तो दो चार घंटा चले जाएंगे ये वैष्णव का बारे में बहुत सारे प्रवचन भी हुआ है वृंदावन में महाराज जी का तिरुभा तिथि में बहुत सारे आदमी आश्चर्य होके सुनते थे बोले पर्वत बाबा ऐसा था बोले हाँ जिन्होंने माधव और माधव गोशी महाराज का पूर्ण कृपा प्राप्त किए ये सब घटनाएं जो है बाद में कभी हम बताएंगे कितना प्यार करते थे बाहरी दृष्टि में उसका कोई लिखा पढ़ा नहीं था कुछ नहीं था लेकिन प्रचार में वो एक नंबर था एक नंबर उसका जवान से वो पढ़ नहीं सकता किताब तो खुला रहता था एक भी अखड़ लेकिन जो सुने हैं वो भी तो सुने है ना गुरुवर्गो से हमारा गुरु म, पर से पर मैं माधु गोशी महाराज तो गुरु जी से सुने है, तो वो उसका तो दिल में है वो प्रवचन बोलते थे और आदमी एकदम सुनते थे बार वाह कितना सुंदर प्रवचन देखो अपना अनुभव के बाद बोलते थे सोत तो पंथा में अवस्थित हैं सबसे बड़ा बात ये है सौ तो पंथा में अवस्थित है कि नहीं ये आपको जानकारी मिलेगा नहीं अगर आपका बहुत अभी आप बहुत सारे बैकग्राउंड अच्छा है संतो महात्मा के बारे में जानकारी है तो आपको पता चलेगा ये कैसा है ये कैसा है नहीं पता चले नहीं चलेगा तो प्रोपा जी ने उस दिन खड़ा होकर आधा घंटा चालीस मिनट कैसे दर्शन संभव है प्राकृत अप्राकृत इसका ने प्रवचन दिए थे और लाइब्रेरी से उतर रहे थे और महाराज वो तो सादा कपड़े में थे भी नहीं हुआ बाहरी दृष्टि में अंतोदि में तो अनंतकाल ब्रह्मचारी हैं तब उसको सुनाएं तो चौंक गया ऐसा महापुरुष जो हमारा ठाकुर जी मिला दिया गौरंग महाप्रभु तो शायद इसीलिए हमको ठाकुर जी भेजे मायापू क्योंकि वो तो हिमालय में चले गए थे हिमालय में और उधर से आकाश बनिए जाओ इधर क्यों आए हो क्या भटक रहे हो जाओ बंगला में है तुम्हारा गुरुजी उधर ढूंढो अब मिल गया सामने हमारा गुरुजी भी ऐसे मिले हम पागल बन गए हम हमारा गुरुजी जी कहाँ मिले हम्म अब में अनुभव था मेरा गुरुजी बहुत उम्र वाले होंगे बड़ा सिद्ध महात्मा होगा अब देखा ही नहीं गुरु का जब मिला नहीं गुरुजी, तब से मेरा अंदर में भाव आ रहा है कि मेरा गुरुजी ऐसा ऐसा होगा शायद और वृंदावन में पागल का मी घूम रहा है वैष्णवो का साथ बागब गोरिया मठ का साथ घूम रहा था तब की समय उन लोगों का साथ उठना बैठना था और घूमते घूमते किसी वैष्णव को बोले वो ठहरो हम ये किताब का स्टॉल में थोड़ा जाए तो आप दो दस मिनट देख क्या है हमको किताब खरीदने का बड़ा शौक था कभी देखे अच्छा किताब वो पढ़ने का हमारा लाइन का है कि वो खरीद लो <laughs> ऐसा ही था तो वहां जाके थोड़ा ऐसा ऐसा करके किताब देखने लगे पर कैसा कैसा हमारा तो पहले से ही इस वैष्णव दर्शन के बारे में ठाकुर जी व्यवस्था कर दिया था और लगता था बहुत पूर्वजनम में, में मेरा पढ़ा हुआ है चैतन्य भागवत जब पढ़ते थे लगता था ये नया नहीं है वो हमको जानकारी है जो भी होगा कुछ और तुरंत एक मैगज़ीन में हाथ दिए तो मैगज़ीन उतारने का बाद जब देखे आ मिल गया मेरा गुरुजी मैगज़ीन जैसा ऐसा किया करने का बाद दिल से कोई बोल दे ए, गुरु जी मिल गया जा हमारा सचमुच पता नहीं गुरुजी जी कहां रहते क्या ये फोटो देख लिया तो गुरुजी मिल गया हमारा ये गुरु जी हमारा सचमुच वही मिल गया जिसको ढूंढा तो ही मिल गया <laughs> ये कोई मजे का बात नहीं है सच्चा बता रहे इसलिए दर्शन आंखों के द्वारा होता नहीं आप वृंदावन में आए हो गोवर्धन का किनारे रुके हो अनंत कटी जन्म का सौभाग्य है वैष्णवों का साथ हरिकथा सुनना कीर्तन करना और एक रात गिरिराज का तट में आपका गुजर जाए कितना बड़ा बात है पर्वत बाबा का जिंदगी का ये गिरिराज का गिरिराज के पास बोलते थे ठाकुर जी हम तो इधर उधर भटकते हैं आठ महीना आश्रम को चलाने के लिए अब हमारा शरीर तुम्हारा तट में चले जाए तो यही व्यवस्था करना कृपा करके यही व्यवस्था और कोई मांग आ, आपका हमारा कोई मांगे है नहीं आवाज हो जाता है रोटी रोटी दो दो रोटी मिल जाए तो हम खुशी है लेकिन ये व्यवस्था जरूर करना कि आपके चरणों में मेरा शरीर जाए तो ठाकुर जी क्या सुनते नहीं ठाकुर जी पत्थर है क्या प्रार्थना करके तो देखो दिल से दिल से प्रार्थना करके देखो कैसे सुनते हैं <laughs> जैसा बार्थना ऐसा ही बात चौमैसा में रहा वो भी कार्तिक महीना का गिरिराज पूजन का तिथि है पूरा दिन भोज भंडारा हुआ अपने परिक्रमा भी किया कितना वैष्णवों को भोजन भोजन कराया ब्रजवासी को बुला गया इधर आ जा इधर आजा अरे बाबा बाद में इधर आ जा जल्दी भोजन करके जा खीर है पूरी है खाके जा ऐसा बुला बुला कि कितना प्रीति है कितना प्रेम था आज की जमाने में ये देखने का व्यवस्था ही नहीं कहाँ है ऐसा हम तो पैसा नहीं चाहते वो प्रेम चाहते कहाँ गुरुजी गए तो मिलता ही नहीं सिले भक्त बोलो चित्तू से हमको मिलता ही नहीं हम प्रेम का भूखा है सच पूछो तो किसी से मांगते नहीं लेकिन मिले कहाँ वही तो दुर्लभ है और ऐसा भोजन कराने के बाद परिक्रमा करके आए और आर्थिकर्तन आर्थ हुआ उदंड नित्य करे वो तो इतना बड़ा शरीर था कीर्तन करते तो भूमि का कंपन हो जाए इतना तगड़ा शरीर था और उदंड नित्य कीर्तन करने के बाद और जाके सब हो गया दंडवत प्रणाम हो गया घर में जाके बैठ गए और चिंतन करने लगे आज कितना मजा हुआ और उसका बाद थोड़ा बोले रात 10 साढ़े बजे बोले हम सो जाए थोड़ा आराम कर ले हाँ ठीक है बिस्तारा हो गया और सो गया ओ ओ ये जो अभी रास्ता का बहाने पे मंदिर का बहुत सारे जो उधर था वो टूट के अभी छोटा हो गया आश्रम हम लोग जो आते थे ना उसी घर में रहते थे वहाँ रास्ता में अब वो तोड़ के वो सरकार ले लिया उसी घर में जैसे कि गिरिराज वहां है और हम ये रास्ता थोड़ा सा छोड़ा इधर पर्वत बाबा सो गया और गिरिराज जी वो देख रहा है और सोते सोते देखते रहते उसका ऐसा नियम था सोएगा भी गिरिराज को देखेगा चलेगा भी देखेगा सब समय गिरिराज गिरिराज छोड़ के कुछ जानता ही नहीं हमारा रात को कौन जाने किसी को पता नहीं अढ़ाई बजे होगा अपना शरीर को छोड़ दिया गिरिराज का तट में जैसा इच्छा गिरिराज ऐसा ही पर्दा पूर्ति किए गोवर्धन पूजा का दिवस अनुगूट सब कुछ हो गया इतना मजा हुआ सब कुछ किए और सॉरी छोड़े गिरिराज का तट पे परम प्रिय माधव गोस्वी महाराज का कितना प्रेम था इसका ऊपर आपको पता नहीं ये आपको पता नहीं बहुत सारे आदमी बोलते थे महाराज दीनो बंधु इसका ब्रह्मचारी नाम था दीनो बंधु दीनोबंधु का इतना साहस है अनपढ़ है वो शिष्य बनाते हैं आप कुछ नहीं बोलते गुरुजी गुरुजी गुरु जी जिती माधव गो सिंह महाराज माधव गो महाराज के साथ बोलते थे शिकायत करते थे किसी ईर्ष्या करके माधव गो सिंह बोलते थे अच्छा हमारे साथ देखा होगा तो उसको बोलेगा कोई चिंता नहीं अंतर में तो जानता है उसका उसका भाव तो जानते हैं माधो महाराज अब जब सन्यास लेने का व्यवस्था हुआ तो बहुत सारे उनका शिष्य आके बोले महाराज वो अनपढ़ है लिखा पड़ा जनता उसको सन्यास दोगे बिल्कुल नहीं गुरुजी को उपदेश दे रहे हैं माधो महाराज बिल्कुल नहीं देना है इसको संन्यास लिखा पड़ा जनता ने कुछ क्या गुजरा कर माधो कुमार कुछ नहीं बोले गुरु तो इसको बोला जाता ना गुरु तो वो नहीं जिसको शिष्य लोग अपना अपना यूज करे वो गुरुजी नहीं है ही इज नॉट गुरु हुम यू कैन यूज फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट यू कैन नॉट यूज गुरु वैष्णव इज सो है गुरु वैष्णव तो वो है जिसको अपना व्यवहार में उसको व्यवहार करना संभव नहीं करने जाओ तो जल जाओगे ओ कुछ नहीं बोलते थे जब सन्यास देने का टाइम हुआ उसका पहला दिन सब उल्टा पाल्टा बोल रहा रहे महाराज उसको बिल्कुल महाराज ने एक बात बोला देख दिनबंधु जिंदगी में अपना जीवन में जो सेवा किया गुरु सेवा माधव को श्रीमाज बताए दिनबंधु ने जितना गुरु सेवा जैसे गुरु सेवा किया है उसको अगर हम संन्यास ना दे तो चैतन्य महापू हमारे ऊपर गुस्सा हो जाएगा नित्यानंद वो नाउ थिंक ऑफ हिच हम अगर उसको सन्यास ना दे तो ठाकुर जी मेरा ऊपर गुस्सा हो जाएगा क्या कहना चाहते तू लोग हैं वॉट यू वॉन्ट टू से अब इसका बात क्या बात चलेगा कुछ चलेगा कुछ जब गुरु जी खोद बोले उसका हम सन्यास देंगे सन्यास दिया गुरु इसको बोला ऐसा है देखो वैष्णव बिक्री नहीं करते अपने को चलो वहां प्रणामी दे देते हैं वहां एक सेठ है दिल्ली में हमको पांच लाख रुपया दे दे हमारा आश्रम का जरूरी नहीं है हम ये ये आश्रम तो हमारा ही है हमारा है ना हमारा गुरु भाई कहते हमारा ही है जहां जाओ वृंदावन में कहा जाओगे सैम बाबा बोलेगे तो सब जगह हमारा जगह है है ना इमली में जाओ तो आचार्यों का रूम मेरा खाली है जानते हैं तो बनावटी बात नहीं किस लिए किस लिए है सब हमारा मठ है <laughs> क्या करे ऐसा बड़ा महात्मा का उधर आए हुआ सौभाग्य की बात है ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं कहेंगे अब समय थोड़ी सी रह गया और भोजन पानी करो अब सो जाओ आराम करो हमारा तो थकावट बिल्कुल है नहीं हम बोलो तो, तो, तो चार पे दो चार को दो परिका फिर लगा ले रात को ठाकुर जी का किपा है बस आप लोग आए हो सुनते ही अमले रि इतना दूर से आए हैं अरे ठीक है आए हो तो अच्छा ही है